पृथ्वी ग्रह एक वर्तमान समय में यह महत्वपूर्ण स्रोत मानवीय गतिविधियों से खतरे में है मानव समाज का लापरवाही युक्त आधुनिक रवैया जल चक्र पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है विषैले रसायनोम रेडियो सक्रिय अवयों और अन्य औद्योगिक अवशिष्टों के बिना उपचार के पानी में बहाना व रासायनिक उर्वरकों शाकनाशियों और जीव मार्गो के अविवेक उपयोग के कारण उनके मिट्टी से पानी में रिसने के कारण ऐसी सतही और उप सतही जल तंत्र की अवस्था बाधित हुई है पेट्रोलियम अवशिष्टों के निरावेशन अव्यवस्थित सीवेज प्रवाह प्रणाली और तापीय प्रदूषण भी जलमंडल की शुद्धता को खतरनाक स्तर तक प्रभावित करते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की सतह चट्टानों की पत्तों से बनी है जैसा हम देखते हैं। भूपटल और प्रावार के ऊपरी पर्त मिलकर जिस भरे क्षेत्र का निर्माण करती है वह स्थलमंडल कहलाता है। स्थलमंडल की चट्टान मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं अवसादी रूपांतरित और आग्ने चट्टानों के यह तीनों प्रकार भूगर्भी प्रक्रिया द्वारा शैल चक्र के माध्यम से लगातार चक्रित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया तापमान दबाव समय तथा पृथ्वी के भूपटल और उसकी सतह पर हुए वातावरणीय परिवर्तनों पर निर्भर करती है शैलचक्र निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो विवर्तनिक बलों से आरंभ होकर हवा और वर्षा द्वारा चट्टानों के क्षय होने तक चलती रहती है मौसमी बल से भी चट्टाने छोटे कणों में टूटकर हवा और पानी से कहीं दूर तक ले जाती हैं। ये छोटे टुकड़े अक्सर उथले सागर और झीलों के किनारों पर जमा होते हैं लाखों वर्षों के बाद जब इन ढेरों की परतें जमा होती जाती हैं, तब इस दौरान अवसादों के वजन के कारण निचले ठोस में बदल जाती हैं। इस प्रकार अवसादों से जमा यह चट्टाने अवसादी चट्टाने कहलाती हैं। रेतीले कण बलुआ पत्थर में भी परिवर्तित हो सकती है गाद और चिकनी मिट्टी के कण स्लेटी पत्थर में बदल जाती है अवसादी चट्टानों में ही अधिकतर जीवाश्म मिलते हैं। पृथ्वी का क्षेत्र जिसमें अधिकतर महासागरी तल शामिल है अवसादी चट्टानों से ढका है यदि पृथ्वी की भूपटल परत विकृत या क्षरित होती है तब वहाँ से अवसादी चट्टानों का विशाल क्षेत्र उजागर हो जाता है कुछ स्थानों जैसे नदियों के मुहानों पर अवसादी चट्टानों की परत करीब बारह हजार मीटर मोटी हो सकती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टे ऐसी चट्टान हैं जो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा और दाप के कारण बिना पिघले ही रूप बदल लेती हैं। चट्टानों में जब परिवर्तन होता है तब पर्वतों भवनों द्वारा बहुत अधिक दबाव और ऊषमा उन पर आरोपित की जाती है जब रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन द्वारा भूपटन में दबी ठोस चट्टानों की संरचना में परिवर्तन होने के साथ इन चट्टानों में खनिजों की मात्रा भी बदल जाती है तब भी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है चट्टानों के कुछ खनिज टूटकर अलग हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नए खनिजों का निर्माण होता है संगमरमर नाइस और स्लेट नट्टाने कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है